विनय पत्रिका हनुमत स्तुति अति आरत स्वरथ अति दीन दुखियारी इनको लगन मालिय बोलही निचारी लोक रीत देखी सुनी ब्याकुलर नारी अतिबर से अनबर से हु दे गारी ना कहियाए नाथ सो सात भय भारी कहियायो की भी क्षमांडज और निहारी समय साकर सुमरिये समृत हितकारी सो सब विध उभर करे अपराध विसारी बिगरे सेवक की सदा साहे ही सुधारी तुलसी पर तेरी कृपा निरारी हे हनुमान जी आती पीड़ित अति अति अति स्वार्थी दीन और दुखी के कहे का बुरा नहीं मानना चाहिए क्योंकि घबराए हुए रहने के कारण भले बुरे का विचार करके नहीं बोलते संसार में यह प्रत्यक्ष देखा सुना जाता है कि वर्षा अधिक होने या बिल्कुल न होने पर व्याकुल हुए स्त्री पुरुष दैव को गालियां सुनाया करते हैं परंतु इसका परमेश्वर कोई ख्याल नहीं करता जब कलयुग के कष्ट और भवसागर के भारी भय से मेरे नाकों दम आ गया तभी मैं भली बुरी कह बैठा अब तुम अपनी भक्त व की ओर देखकर मुझे क्षमा कर दो संकट के समय लोग समर्थ और अपने हितकारी को ही याद करते हैं और वह भी उनके सारे अपराधों को बुलाकर उनकी सब प्रकार से रक्षा करता है सेवक की भूलों को सदा से स्वामी ही सुधारते आए हैं फिर इस तुलसीदास पर तो तुम्हारी एक निराली एवं निश्चल कृपा है कटु कहिए गाढ़े परे सुन समझी गुसाइन को भलो आपनी भलाई समरथ सुबह जो पाई पीर पीर पाई ताही तह सब जो नदी बारिथ न भुलाई अपने अपने को भलो चह लोग लुगा धाव जो जही तही भजे सुभ अशुभ सगा बाह बोल दे जो निज भरिया सेवा सो पालिये सेवक की नाई चूक चपलता मेरी मेरिय तू बड़ो बड़ाई होत आदर ढीठ है अग्नि चनचाई बंद छोर बृदावली निगमा गम गायी नी को तुलसी दास को तेरिय निकाई जब संकट पड़ता है तभी अपने स्वामी को भला बुरा कहा जाता है और अच्छे स्वामी यह समझ बूझ अपनी भलाई से उस बुरे सेवक का भी भला कर देते हैं समर्थ कल्याणकारी और ऐसे सुरवीर को पाकर जो दूसरों की विपत्ति में सहायता देता है सब लोग उस ओर ऐसे देखा करते हैं जैसे समुद्र के पास नदियाँ बिना बुलाए ही दौड़ दौड़ कर जाती हैं संसार में सभी स्त्री पुरुष अपनी अपनी भलाई चाहते हैं शुभ अशुभ के नाते से जो देवता जिसको अच्छा लगता है वह उसी देवता को भसता है मुझे तो एक तुम्हारा ही भरोसा है जिसे जबरदस्ती अपने बल का भरोसा देकर रख लिया वह यदि तुम्हारी सेवा नहीं करता तो भी उसे सेवक की तरह पालना चाहिए भूल और चंचलता तो सब मेरी ही है पर तुम बड़े हो मुझ जैसे अपराधियों को क्षमा करने में ही तुम्हारी बढाई है यह तो सभी जानते हैं कि आदर करने से नीच भी ठीठ हो जाता और नीचता करने लगता है तुम बंधनों से छुड़ाने वाले हो तुम्हारा ऐसा सुयस वेद शास्त्र गाते हैं तुम तुलसीदास का भला अब तुम्हारी भलाई से ही होगा अन्यथा मैं तो किसी भी योग्य नहीं हूँ मंगलमूरति मारुत नंदन सकल यंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मात पिता गुरु गणपति सारद शिवा समेत शंभु सुख नारद चरण बंदि भिन्न वो सब सबकाहू देहू राम पद नेहन बाहू बंदम राम लखन बेही जो तुलसी के परम सने पवन कुमार हनुमान जी कल्याण की मूर्ति हैं वे सारी बुराइयों की जड़ काटने वाले हैं पवन के पुत्र हैं संतों का हित करने वाले हैं अवध बिहारी श्री राम की सदा उनके हृदय में रहते हैं इनके तथा माता पिता गुरु गणेश सरस्वती पार्वती सहित शिव जी सुखदेव जी नारद इन सब के चरणों में प्रणाम करके मैं यह विनती करता हूँ कि श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम सदा एक साथ निबह रहे यह वरदान दीजिए अंत में मैं श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी को प्रणाम करता हूँ जो तुलसीदास के परम प्रेमी और सर्वस्व हैं